ओम। भद्रं कर्णे शृणुयामदेवा भद्रम पशेम्क्षजत्र तुष्टुवागुष्तमदेवितु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नहाद स्वस्ती नर्क्षो अरिष्टनेमी ही स्वस्तिनो अठने नो शांति शांति शांति शाति शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण सूत्रभाष्य वे भगवतपुन ईश्वर गुरात्मे मूर्तिभागिने वोम पदव्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शा शातिशा अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग भाग्य प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरणस्थ पंचमकंडिका तक का विचार हम लोग कर चुके हैं पंचम पंचमकंडिका में क्रम मुक्ति की साधन भूत समस्त ओंकार की उपासना का विधान हुआ पंचम पंचमकंडिका के द्वारा उक्त जो क्रम तथा समस्त ओंकार की उपासना का साध्य साधन भाव है, ये पंचमकंडिका है ब्राह्मण भागात्मक इसलिए इस साध्य साधन भाव को माना जाएगा ब्राह्मणोक्त अर्थ तो पंचंगकंडिकात्मक ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त साध्य साधन भाव रूप अर्थ के प्रकाशक दो मंत्र आगे बताए जा रहे हैं ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त अर्थ का मंत्र के द्वारा भी यदि प्रतिपादन होगा तो माना जाता है ब्राह्मणोक्त अर्थ मंत्रों से और भी संवादित होने के कारण दृढ़ हो जाता है सुदृढ़ हो जाता है तो ब्राह्मण भाग्य द्वारा ओंकार की उपासना और क्रम मुक्ति के साध्य साधन भाव को जो बताया गया उसे सुदृढ़ कर रहे हैं ये दो मंत्र षष्ठ तथा सप्तम कंडिकात्मक इनमें से प्रथम जो षष्ठ कंडिकात्मक मंत्र हैं इसका उच्चारण कर लें हम लोग फिर मूल का तथा भाष्य का अर्थानुसंधान मात्रा प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता त्र मृत्युमुनोन्यसक्तायुक्ता क्रियासु बाहर मध्यम सम्यक् प्रयुक्ता शि नकंपते तीसरो मात्र मृत्युमत ये इस मंत्रस्थ प्रथम वाक्य है ये वाक्य बता रहा है कि ओंकार की जो आकार उकार मकारात्मक तीन मात्राएं हैं ये तीनों के तीनों मृत्युमती हैं मृत्युमती में मतुप प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में मतुप के उदित होने के कारण गीप हुआ उदित से सूत्र से मृत्युमती शब्द का बहुवचन है मृत्युमत्य मात्रा शब्द स्त्रीलिंग होने से और तीन मात्राएं हैं तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन होगा और स्त्रीलिंग में मृत्युमति यह मात्रा का विशेषण होने से मृत्यु होकर के मृत्युमत्य बना तो वो मात्राएं कितनी तो कहा तीसरा ये भी त्रि शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा का बहुवचन है ना तो ये मात्रा के दो विशेषण है तीसरा और मृत्युमत्य वाक्य बता रहा है कि उन, और ओंकार से इसका अध्यय करना है प्रकृत ओंकार है ना तो ओंकार तीसरोपी मात्रा मृत्युमत्य वर्तन्ते ऐसा एक वाक्य बना तो ओंकार की तीनों भी मात्राएं मृत्युमती है यानी विनाशी है मृत्युमती में मृत्यु का अर्थ है विनाश और मृत्युमती का अर्थ हो जाएगा विनाशी विनाशी में भी अत इन ठनों सूत्र से मत्वर्थीय इन्हीं प्रत्यय होता है ना जैसे ज्ञानवान कहो या ज्ञानी कहो दोनों का अर्थ एक होता है ना ऐसे मृत्यु का अर्थ है विनाश और विनाश में इन प्रत्यय होकर के बना विनाशी स्त्रीलिंग में विनाशिनी तो विनाशिनी और मृत्युमति ये दोनों पर्याय हैं तो ओंकार की तीनों मात्राएं विनाशिनी है क्यों तो ओंकार शब्दात्मक है और शब्द ये आत्मा नहीं है आत्मा तो अशब्द है और श्रुति कहती है अतो अन्यत आर्तम अतः शब्द का अर्थ है आत्मा अतः इदम शब्द का रूप है इसलिए अतः का अर्थ हो जाएगा अन्यत यानी भिन्नम वो हो जाएगा अनात्मा तो अतो अन्यत शब्द का अर्थ निकलेगा ये बृहदारण्य श्रुति का वाक्य है अतो अन्यत आर्तम अतो अन्य का अर्थ निकलेगा अनात्मा आत्मभिन्न भिन्न आर्त है आर्त है का अर्थ आर्त शब्द का अर्थ होता है विनाशी अनित्य तो अनात्मा मात्र अनित्य है और श्रुति के अनुसार केवल आत्मा ही एक अनंत है अविनाशी है आत्मा को छोड़कर के जो भी है वह विनाशी है अतो अन्यत आर्तम यह बृहदारण्य वाक्य बताता है तो ओंकार की अकार रूप मात्रा उकार रूप मात्रा और मकारात्मक मात्रा ये तीनों के तीनों शब्दात्मिका होने के कारण शब्द अनात्मा होने से विनाशी है आर्त है अतो अन्यत आर्तम के अनुसार और इसलिए यहां पर कहा कि तीसरो मात्रा मृत्युमत ओंकार की तीनों मात्राएं अनात्मरूप होने के कारण विनाशी है इनमें विनाशित्व का प्रयोजक हो जाएगा आत्मभिन्नत्व और आत्मभिन्नत्व में हेतु है शब्द रूपता शब्द रूप होने से वे प्रतीक है आत्मा का प्रतीक है लेकिन प्रतीक शब्द का तो अर्थ होता है स्मारक स्मारक कहते हैं याद दिलाने वाला जिसको देखने से किसी याद आती है जिसकी याद आती है उसका माना जाता है प्रतीक जैसे मूर्तियाँ प्रतीक है मूर्तियों को देखते हैं जिस देवता की मूर्ति है उस देवता का स्मरण हुआ हुआता है इसलिए देवताओं को कहा जाता है प्रतीक देवताओं का प्रतीक है मूर्तियाँ प्रति, प्रतिमाओं को कहा जाता है प्रतीक तो प्रतीक शब्द का अर्थ ही होता है स्मारक एक स्मरणीय धातु है एक प्रति उपसर्ग पूर्वक एक स्मरणीय धातु से अचप्रत्यय होकर के प्रतीक शब्द बनेगा उसका अर्थ निकलेगा स्मारक स्मरण करने वाला स्मरण कराने वाला स्मारक तो अंतर्भावित न्यर्थ है एक धातु उससे इत अच्छ हुआ तो बन गया स्मारक तो ओंकार भी स्मारक है ना प्रतीक होने से तो जिसका स्मरण कराता है वह तो अविनाशी है आत्मा ब्रह्म का प्रतीक है वह ब्रह्मा है अविनाशी अमृत मृत्यु रहित लेकिन जो स्मरण कराने वाला है वह यदि शब्दात्मक ही है तो वो तो मृत्युमान है ओंकार की तीनों मात्राएं अलग अलग विनाशी है स्वरूपतः भी अनात्मा होने के कारण तो हाँ हाँ तो वो भी केवल शब्दात्मक मात्र उसको मानते हैं तो विनाशीय है लेकिन अविनाशी का स्मारक है उससे अविनाशी की प्राप्ति होगी अना, अनात्मा जो समस्त ओंकार प्रतीक है वह प्राप्ति कराता है अविनाशी आत्मा की और जो उससे प्राप्त होगा आत्मा वो अमृत है ओंकार की उपासना करते हैं अविनाशी आत्मा का स्मरण कराता है वो स्मरण करते करते ओंकार को आलमन बना करके फिर ओंकार भी छूट जाता है ओंकार को धनुष के तरह धनुष कहा है ना और बाण कहा गया है आत्मा को ये पंचम प्रकरण प्रश्न उपनिषद में आया हुआ पंचम प्रकरण मुंडक उपनिषदस्थ जिस मंत्र की व्याख्या है वह मंत्र है प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा आ, ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्चते तो प्रणव यानी ओंकार जिसकी जिसको यहां पर से बताया जा रहा है। वह धनुष के तरह धनु धनुष है और आत्मा यानी ये जीवात्मा ये शर के तरह शर है यानी बाण है और लक्ष्य है ब्रह्म तो बाण यदि सीधे हाथ में लेकर के लक्ष्य के ओर लक्ष्य का अनुसंधान करता फेंकता है तो सीधे हाथ से फेंका हुआ बाण नहीं जा पाएगा लक्ष्य तक किंतु धनुष पर चढ़ा करके और ठीक से प्रत्यंचा खींच करके लक्ष्य का वेधन करता है यदि धनुर्धारी तो उस बाण को ठीक से लक्ष्य में पहुंचा सकता है लक्ष्य के साथ जोड़ सकता है ऐसे रूप धनुष पर आत्मारूपी बाण को चढ़ा करके हम अपना अविनाशी लक्ष्य आत्मा के ओर छोड़ते हैं यदि तो फिर अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्व तन्मयो भवेत ये उस मंत्र का उत्तरार्ध है तो अप्रमादी बन करके ओंकार रूप प्रतीक को आलम्बन बना करके आत्मा को ओंकार रूपी धनुष पर चढ़ा करके ब्रह्म रूपी लक्ष्य के ओर प्रमाद रहित हो करके भेजते हैं तो फिर ओंक धनुष तो धनुर्धारी के हाथ में ही रहता है और उसके माध्यम से बाण जा करके लक्ष्य में जुड़ जाता है ऐसे आत्मा तो ब्रह्मरूप बन जाएगा और ओंकार छुट जाएगा जैसे धनुष तो नहीं जाता है लक्ष्य में तो ये जो प्रतीक है वो छूट जाता है और प्रतीक को माध्यम बना करके जिस जीवात्मा को ब्रह्म के ओर भेजना है वह ब्रह्मरूप हो जाता है इसलिए ओंकार को ओंकार की जो अलग अलग तीनों मात्राएं हैं यह मृत्युमती हैं ये कहा गया एक तो स्वरूपतः उनमें विनाशित्व है ये तीसरों मात्रा मृत्युमत्य इस वाक्य से कहा गया और इसी वाक्य का एक अर्थ ये भी निकलता है कि जो व्यस्त रूप से अलग अलग एक एक मात्रा का चिंतन करते हैं चिंतक तो वे आकार उकार मकार रूप अलग अलग मात्रा की उपासना करने से अमृत जो ब्रह्म भाव है उसको प्राप्त न करके संसार अंत पाती फल को ही प्राप्त करते हैं इसलिए भी और संसार संसारातपाती फल विनाशी है आकार मात्रा पृथ्वीलोक की प्राप्ति कराती है पृथ्वीलोक में आस्तिक मनुष्य का जन्म साधक जन्म लेकिन वो भी तो नित्य नहीं है अनित्य फल है उकार रूप जो मात्रा हैं उपासित उपासक के द्वारा वह स्वर्गलोक में देवता का जन्म प्राप्त कराती है सोमलोक यानी देवता शरीर वह भी विनाशी है और केवल मकार की उपासना ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराती है और वो ब्रह्म लोक भी विनाशी है आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती नो अर्जुन के अनुसार तो ये तीनों मात्राएं व्यस्त रूप से उपासित अलग अलग रूप से उपासित उपासकों को संसार अंतपाती विनाशी फल की ही प्रापिका है इसलिए भी इन्हें अनित्य फल की प्रापक होने से मृत्युमति कहा गया ऐसे दो प्रकार का व्याख्यान इस वाक्य का भाष्य तथा टिप्पणी में आएगा एक तो विनाशी फल का साधन होने से अलग अलग आकार, उकार मकार मात्राएं विनाशी हैं, यह कहा और दूसरा यह शब्दात्मक होने से अनात्मरूप है और अनात्म रूप होने से अतो अन्यत आर्तम के अनुसार विनाशी है ये दोनों अर्थ इस वाक्य के समझना तीसरो मात्रा मृत्युमत्य तो फिर एक अवान्तर शंका होती है उसका समाधान करने के लिए ये बाकी अवशिष्ट मंत्र भाग है प्रयुक्ता अन्योन सकता इत्यादि ये शंका होती है कि यदि एक एक मात्रा ओंकार की विनाशी है मृत्युमति है तो ये जो मृत्युमति अलग अलग तीन मात्राएं हैं यही तो ओंकार के अवयव है और इसलिए इनका संघात ही तो ओंकार है इनका समूह रूप ही ओंकार है तो एक एक मात्रा विनाशी फल की प्रापक है तो मात्रा त्रय का समूह रूप ओंकार भी अपने अवयभूत मात्राओं के तरह विनाशी फल का ही प्रापक होकर के मृत्युमान हो जाएगा इस प्रकार की एक अवांतर शंका होती है उस अवांतर शंका का निराकरण किया जा रहा है प्रयुक्ता सक्ता इत्यादि से तो कहते हैं यदि इन तीनों मात्राओं का संघात रूप ओंकार को लेने के लिए इनका विशेषण है अन्योन्या और प्रयुक्ता मात्रा ये लेना अन्योन्य सक्ता मात्रा का अर्थ निकलेगा समस्त ओंकार एक अन्योन्य सक्त का अर्थ है आपस में संस्लिष्ट मात्राएं संघत रूप मात्राएं तो मात्राओं का संघात रूप है ओंकार इसलिए अन्योन्य सक्ता मात्रा ओ हो जाएगी आ, समस्त ओंकार रूप और प्रयुक्ता यानी उनका उपासक आत्मध्यान में प्रयोग करेगा आत्मध्यान में प्रयोग करेगा का मतलब इसके माध्यम से आत्मा का परब्रह्म का और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ध्याता संश्लिष्ट जो तीनों मात्राएं हैं आपस में उनका ध्यान करता है का मतलब आत्मा रूपी बाण को इन संश्लिष्ट मात्रात्रकार को आलंबन बना करके ब्रह्म रूपी लक्ष्य के ओर भेजता है ये दिखाने के लिए ये है अन्योन्य सत्ता मात्रा प्रयुक्ता ऊपर से जोड़ देना आत्मध्या तो आत्मध्यान में प्रयुक्त है का तो फिर क्या होता और एक विशेषण है अनविक प्रयुक्ता तो जो एक एक मात्राओं का चिंतन करने से होने वाला फल है उस फल के लिए नहीं अपितु परब्रह्म प्राप्ति के उद्देश्य परस्पर संश्लिष्ट रूप इन त्रय का आत्मध्यान में प्रयोग होने पर इसलिए कहा कि ये अनिप्रयुक्ता प्रयुक्तासु तो बाह्यम आभ्यंतर और मध्यम जो आ, क्रियाएं हैं क्रियाओं का विशेषण है और उनमें प्रयुक्तासु मात्रासु मात्र का अध्यय करना तो तीन प्रकार की क्रियाएं हैं एक बाह्य क्रिया एक आभ्यंतर क्रिया दूसरी मध्यम क्रिया और क्रिया शब्द से लेना आत्मध्यान रूप क्रिया ये क्रिया कोई अन्य भावनादि रूप कर्मात्मक क्रिया नहीं है अपितु आत्म ध्यानात्मक क्रिया तो बाह्य है जो ओंकार की प्रथम मात्रा आकार और उसका अर्थ है विराड़ समष्टि जो जाग्रत का अधिष्ठाता है वो है विराट और उससे अभिन्न विश्व या विश्वाभिन्न विराट ये कहो उसका ध्यान होगा और उसका स्थान है ये स्थूल प्रपंच जागृत अवस्था तो विश्वाभिन्न विराट जागृत अवस्था और संपूर्ण स्थूल प्रपंच आकार मात्रा का अर्थ है और इस आकार मात्र का आकार मात्रा के इस प्रकार अर्थ का चिंतन में प्रयुक्त जो ये मात्राएं हैं उसे कहा जाएगा ये आ, आ, क्रिया शब्द से ध्यान क्रिया हुई आकार मात्रा के अर्थ का ध्यान और इस ध्यान रूप क्रिया में प्रयुक्त आकार मात्रा <coughs> ये ध्यान करते करते फिर ध्याता वेष्टि सूक्ष्म स्थूल शरीर से अपनी अहंता को निकाल करके ये ध्यान क्रिया से समि जो विराड़ है उसमें स्थापित कर देता है अपनी अहंता और जब आकार मात्रा के अर्थभूत अधिदैव विराड़ में अहंता स्थापित हो जाएगी तो उस समय फिर स्थूल उसे कोई विक्षेप करने वाला निमित्त न होने से जागृत अवस्था जागृत अवस्था का विषय स्थूल प्रपंच और उसका अभिमानी स्वयं अकेला ही हो गया विराड़ <coughs> विराड़ की अहंता से अलग कोई स्थूल वस्तु बस्ती नहीं है सब विराड के अहंता के आलंबन के अंदर है तो स्थूल में विक्षेप पहुंचाने वाला दूसरा कोई पदार्थ न होने से वह स्थूल दृष्टि से फिर विक्षिप्त नहीं होगा कंपित नहीं होगा कंपन है चित्त में विक्षेप अशांति उसके चित्त में अशांति नहीं रहेगी एक तो ये हुआ और उकार मात्रा उसका अर्थ है मध्यम और मध्यम है जागृत और सुसुप्ति के अंतर शब्द से तो लेना सुसुप्ति को अंतर क्रिया बाह्य क्रिया है जागृत अंतर क्रिया है सुसुप्ति का ध्यान और मध्यम है स्वप्न और उसका विषय है सूक्ष्म कार्य और उसका भोक्ता है तेजस और अधिदेव है शासक हिरण्यगर्भ तो तेजसा भिन्न हिरण्य उसका चिंतन वो मानी जाएगी मध्यम ध्यान क्रिया और उसमें प्रयुक्त ये जो मात्राएं हैं अन्योन्य संस्लिष्ट तो सूक्ष्म वेष्टी आ, शरीर से उकार मात्रा को आलंबन बना करके ध्यान करने वाले की अहंता निकल करके समि सूक्ष्म कार्य उपाधि हिरण्यगर्भ में स्थापित होगी तो दूसरा कोई भी उसकी अहंता के आलंबन भूत हिरण्यगर्भ शब्दित सूक्ष्म प्रपंच से अलग कोई शेष न रहने के कारण उसे सूक्ष्म कार्य जगत में भी विचलन नहीं होगा अशांति नहीं होगी विक्षेप नहीं होगा और मकार मात्रा का अर्थभूत जो अंतर है सुसुप्ति और उसका आलंबन है सुसुप्ति अवस्था हुई अव्याकृत और अव्याकृत है कारण वो अकेला है उपाधि एक है ना अव्याकृत यानि अज्ञान कारण शरीर और उस कारण शरीर यानि कारण उपाधि इधर वेष्टि में प्राज्ञ है समष्टि में ईश्वर है तो कारण उपाधि को लेकर के दोनों का अभेद चिंतन करते करते ये चिंतन होगा जागृत में ही तो वेष्टि जो आपका प्राज्ञ है उससे वह समि उपाधिक ईश्वर के साथ अभेद समझेगा और फिर वहाँ ईश्वर की उपाधि और प्राज्ञ की उपाधि से भी शोधन करके चैतन्य मात्र का जो लक्षार्थ है वह तुरीय है और वो तुरीय का ज्ञान वो परम पुरुष है परब्रह्म है उस पर ब्रह्म का ज्ञान उसे होगा ब्रह्म लोक में एकाता न स त, त, तत्र परम परिषय पुरुषम ईक्षते तो परब्रह्म का साक्षात्कार होता है यहाँ तो ऐसा ही चिंतन करेगा ध्येय ब्रह्म तो ये तीनों मात्राओं का वाच्यार्थभूत विश्वाभिन्न विराड तेजस अभिन्न हिरण्यगर्भ और प्राज्ञ अभिन्न ईश्वर है नहीं नहीं लेकिन चिंतन तो करेगा शरीर के रहते हाँ हाँ तो जीते जी हाँ तो ये तीनों अलग अलग उपासनाएं नहीं है संश्लिष्ट हाँ इनके अर्थ का चिंतन करते करते एक साथ ही चिंतन करेगा और मांडुक्य के अनुसार स्थूल का चिंतन परिपूर्ण होने पर उसका समावेश होगा सूक्ष्म में सूक्ष्म का समावेश कारण में और कारण तक वो चिंतन करेगा और जागृत अवस्था में चिंतन कर रहा है तो चिंतन करते करते करते जब प्राज्ञ अभिन्न ईश्वर का चिंतन हो रहा है तो ईश्वर में जो ईश्वर का तो शास्त्र के अनुसार आ, कैसा है ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान राग द्वेश से रहित ये तो ज्ञान है ना उसे शरीर में रहते रहते ही जब उपासना का परिपाक होगा तो ये लगेगा कि वह सर्व राग द्वेशादि से रहित निर्दोष ईश्वर के तरह मैं हूँ ईश्वर हाँ कर्ित हाँ जीवन मुक्त है अभी अज्ञान तो है तो भी जीवन मुक्त है जीवन मुक्त का अर्थ होता है एक प्रकार से कर्म का असंस्लेष क्रियमान कर्म का संश्लेष ना हो और संचित कर्म का लेप ना हो संचित कर्म का लेप होगा जन्म का आरंभ तो उसके पहले जो संचित कर्म है वे इसके जन्म के आरंभक नहीं बनेंगे और क्रम मुक्ति होनी है ब्रह्मलोक भी जाना है तो पहले संचित कर्म के फल स्वरूप नहीं जाएगा ये जो उपासना है इस उपासना के फल स्वरूप वह ब्रह्मलोक जाएगा और वहाँ पर इसी उपासना के फल स्वरूप उसका जो ब्रह्मलोक का प्रारब्ध बनेगा ना यही उपासना प्रारब्ध बनकर के सामने आएगी इसी उपासना के सामर्थ्य से बाकी जितने भी प्रतिबंधक हैं वो कल आया था वो सर्प के दृष्टांत से सारे पाप से वो विनिर्मुक्त होता है मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति का हेतुभूत जो साधन है ये उपासना ओंकार की इस उपासना से अतिरिक्त जितना भी संचित गत बाह्य कर्म तथा उपासना रूप चिंतन है उसका दूसरा विषय चिंतन संचित में वो यहीं पर समाप्त होगा इस उपासना के फल स्वरूप और ये कर्म का नाश जो संचित कर्म का नाश और अन्य कर्म का अश्लेष यही माना जाता है कर्म का अश्लेष जीवन मुक्ति उससे भी और समष्टि में आत्मभाव प्राप्त होने से जीते जी ही उसके अंदर वेष्टिगत रागद्वेश नहीं रहेंगे तो राग द्वेष से रहित तो व्यक्ति का जीवन जैसा होता ईश्वर का जीवन जैसा है ऐसा जीवन उपासक का यही रहेगा ये फल होगा ये ध्यान में है ना हाँ हाँ तो उसका, आ, तो उसका भी हाँ तो तो तो तो हाँ तो उसका जीवन होगा वेष्टी विक्षेप उसको नहीं होंगे वेष्टिगत की निवृत्ति यानी वेष्टी स्थूल जो स्थूल जगत है स्थूल जगत में जिसका केवल ये वेष्टी स्थूल शरीर में ही आत्माभिमान है उसका जैसे फिर इस शरीर के अनुकूल जो होंगे मित्र आदि उनके प्रति राग और वेष्टी शरीर के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करने वालों के साथ द्वेष ये मन में होता है ना और आकार मात्र का जो चिंतन कर रहा है अभी साधक है और शुरू में उसका इतना ही चिंतन परिपक्व हुआ आकार मात्रा की अर्थ का चिंतनी परिपक्व हुआ तो उससे उसका उसकी अहंता वेष्टि स्थूल शरीर से निकल करके समष्टि जो वैश्वानर है उसमें उसके आश्रित हो जाएगी उसको आलमन बनाएगी उसको आलमन बनाएगी तो विराड से अलग आपके इस स्वेष्टि शरीर के साथ अनुकूल व्यवहार करने वाले भी और प्रतिकूल व्यवहार करने वाले भी जो मू विराड शरीर है उसके अंग ही है उसके अंग होने के कारण प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति द्वेष वो जीते जी ही अपने आप को ये वेस्टी शरीर रूप न समझ मात्र न समझ करके ये समझेगा कि ये भी एक मेरा जैसे अपने शरीर में अलग अलग रोएँ होते हैं या एक एक अंग होता है एक एक अंग की तरह समझेगा ये भी एक मेरा अंग है इसके साथ व्यवहार करने वाले दूसरे भी एक अंग है और प्रतिकूल व्यवहार जो कर रहे हैं वे एक प्रकार से वैसे हैं जैसे अपने ही दांतों से अपनी जीवा कभी कट जाती है तो जीवा में से खूब रक्त भी बह जाए तब भी अपने दांतों के प्रति ऐसा द्वेष नहीं होता कि उन्हें उखाड़ करके फेंक दे ऐसा नहीं करता ना व्यक्ति क्योंकि जानता है कि ये भी हमारे अंग है एक अंग ने दूसरे अंग के साथ प्रतिकूल व्यवहार करने पर भी कभी अज्ञानवशात आँख मैं अंगुली चली भी जाए तो आँख में काफ़ी दर्द हो जाता है अपनी ही अंगुली चली जाए तो तो अंगुली काट करके व्यक्ति अलग नहीं करता अंगुली के प्रति प्रतिकूल अंगुली ने व्यवहार दूसरे अंग के साथ करने पर भी जय से वो ये नहीं करता अंगुली के साथ द्वेष ऐसे स्थूल जगत के विषय में आकार मात्रा के अर्थ का चिंतन जिसका परिपक्व हो गया उस उपासक के अंदर स्थूल जगत के राग द्वेष नहीं रहेंगे वो समाप्त हो जाएंगे और उकार अर्थ का चिंतन करेगा <coughs> तो सूक्ष्म जगत अभी तो उसका स्थूल जगत में ही मात्र एकत्व तो हुआ है और सूक्ष्म जो कार्य है उसमें अभी वेष्टि और समष्टि भेद है इसलिए जब उकार मात्र का चिंतन करेगा और उकार मात्रा के अर्थ का चिंतन करते समय वेष्टि सूक्ष्म कार्य को अपनी अहंता का आलंबन के रूप में छोड़ करके समष्टि सूक्ष्म कार्य जो हिरण्य गर्भ की उपाधि है उसे अपने अहंता के आलंबन के रूप में चिंतन करेगा ये चिंतन करते करते जब परिपक्व हो जाएगा तो हिरण्यगर्भ का जैसे सूक्ष्म जगत में किसी भी सूक्ष्म कार्य के प्रति रागद्वेश नहीं होते अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार नहीं होते ऐसे उसके सूक्ष्म में भी होंगे सूक्ष्म विक्षेप से भी वह रहित हो जाएगा कभी भी अपने आप को अपने आप से विक्षेप नहीं होता अशांति नहीं होती ऐसे उकार अर्थ का चिंतन करने वाले को सूक्ष्म विक्षेप भी नहीं होंगे उस और स्थूल को तो स्थूल का जिसका चिंतन परिपक्व हुआ सूक्ष्म का भी चिंतन नहीं हुआ है उसे सूक्ष्म विक्षेप होने की आ, हो, होते रहेंगे इसको नहीं होंगे ये रहेगा लेकिन अभी कारण में नहीं पहुंचा है तो मकार अर्थ का चिंतन करते करते कारण में पहुंचेगा तो ईश्वर के तरह उसका जीवन होगा यानी जैसा वैसा चिंतन करता है ना श्रुति ने कहा कि तम यथा यथा उपासते तदेव भवति वह परमात्मा का जैसा चिंतन करता है ऐसा बनता है स्थूल शरीर समष्टि स्थूल उपाधिक परमात्मा का चिंतन करने से स्थूल उपाधिक बन जाएगा सूक्ष्म समष्टि उपाधिक परमात्मा का चिंतन करने से वैसा हो जाएगा और कारण उपाधिक परमात्मा का चिंतन करने से वैसा हो जाएगा लेकिन अभी स्वरूप विषयक तुरय स्वरूप विषयक अज्ञान चित्त में रहेगा वो अज्ञान तो दूर होगा वहां तो तो हो हाँ तो, तो हाँ तो जीवन मुक्ति का आनंद का, आनंद का मतलब वो जो निर्विशेष आनंद है वो नहीं होगा लेकिन रागद्वेश भी नहीं रहेंगे रागद्वेश न रहना ये भी जीवन मुक्ति मानी जाती है इसलिए ये उपकोशल विद्या एक आती है न छादोग्य उपनिषद में आचार्य सत्यकाम जाबाल के शिष्य एक उपकोशल हुए और उनको जो बताई गई है विद्या वो है <coughs> आ, सगुन ब्रह्म विद्या उपासना है और उपासना का फल बताया कि जैसे कमल पत्र पानी में रहने पर भी पानी से गीला नहीं होता ऐसे वह उपकोशल उपासना के उपासक को पाप पापकर्म संलिप्त नहीं होते तो कर्म का अलेप ये जीवन मुक्ति मानी जाती है जी, अज्ञान रहें तब भी यदि कर्म का संश्लेष ना हो तो उसे कर्मफल नहीं भोगना होता तो कर्मफल भोगना ना पड़े कर्मफल भोगवाने के लिए तो एक प्रकार से यह स्थूल शरीर है वेष्टि और इस वेष्टि शरीर का जो प्रारब्ध है वो वेष्टि शरीर के सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित करेगा लेकिन वेष्टि स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ उपासक का तादात्म्य अभिमान न होने से जीते जी ही जो प्रारब्ध से उपस्थित की गई परिस्थितियाँ हैं वह वेष्टि शरीर और इंद्रदि में अनुकूलता या प्रतिकूलता दिखाएगा लेकिन उपासक का चित्त उससे प्रभावित नहीं होगा तो जीते जी प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित की गई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के द्वारा हर्ष विषाद रहित होकर के जीना ये भी जीवन मुक्ति मानी जाती है ना इस प्रकार की जीवन मुक्ति उपासक को रहेगी ये जीवन मुक्ति है <coughs> और जब शरीर छूटेगा ब्रह्मलोक में जाएगा और वहां पर निर्विशेष का साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा तो आ, फिर वो अज्ञान भी चला जाएगा तो जो निर्विशेष आत्मानंद है वह उसके मैं के रूप में स्फुरित होता रहेगा हाँ निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में स्पुरण वो उपासक को नहीं रहेगा और जिसको मनुष्य शरीर में रहते रहते निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार हुआ उसे वो निर्विशेष आनंद स्वरूप ब्रह्म मय के रूप में स्पुरित होता रहेगा इतना फर्क दोनों में रहेगा और समानता इतनी रहेगी कि प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित की गई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में बुद्धि का प्रभावित न होना सम्भाव में रहना बुद्धि वो उपासक की भी संभाव में ही रहेगी और निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी की बुद्धि भी संभाव में रहेगी लेकिन निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी को निर्विशेष आनंद स्वरूप ब्रह्मा मैं के रूप में स्फुरित होता रहेगा इसको स्फुरित नहीं होगा इतना उसका आनंदाभास रहेगा जैसे समाधि में होता है समाधि में वो आत्मा का ही आनंद स्फुरित होता है लेकिन वहां पर वो अज्ञान विद्यमान होने से सुसुप्ति और समाधि में दोनों जगह अज्ञान रहेगा लेकिन सुसुप्ति का अज्ञान तो तम प्रधान है और समाधि में जो अज्ञान है वो सत्व प्रधान है सत्व प्रधान होने से निर्विशेष आत्मानंद का स्फुर सुसुप्ति में जो आत्मान आत्मा आनंदाभास होता है उससे विलक्षण रहेगा एक प्रकार से मलिन दर्पण में बिंबका जैसे प्रतिबिंब पड़ रहा है वो है सुसुप्ति में आनंदाभास और साफ सुथरे दर्पण में जो बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है वो है समाधि के समय होने वाले आत्मानंद का आभास दोनों आत्मा आनंदाभास है आनंद के प्रतिबिंब है लेकिन एक धुंधला है और एक सुस्पष्ट है ऐसा आनंद समाधि में जैसा आनंद होता ऐसा जीते जागृत अवस्था में भी, भी समाधि की जरूरत नहीं उसको जीत ऐसी चेतन समाधि ऐसी जैसी होगी वो हो। उसके मन में वो स्फुरित होता रहेगा स्पष्ट आनंदाभास और निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के मन में तो आनंद ही होगा आनंदाभास नहीं आनंद का प्रतिबिंब नहीं आनंद बिंब ही ये अंतर रहेगा एक कुछ स्पष्ट हुआ तो ऐसा है, है तो ओंकार की उपासना कर रहा है और वो ओंकार की उपासना करते करते ये कहा गया कि बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्र क्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु, प्रयुक्तासु यानि मात्रासु ये मात्राएं जब बाह्य क्रिया आभ्यंतर क्रिया और मध्यम क्रिया यानि आकार उकार मात्रा मकार मात्राथ के चिंतन रूप क्रिया में ये अन्योन्याशक्त अनविप्रयुक्त रूप से सम्यक प्रयुक्त हो जाएगी अर्थ है उस ब्रह्म को लक्ष्य बना करके इन्हीं ओंकार का चिंतन करेगा उपासक तो फिर उसका फल है कि ज्ञ न कंपते ग्य अर्थ जानाती थी ग्य और यहां ज्ञ है वो उपासक योगी <coughs> इस प्रकार ओंकार की मात्रा का विभागज्ञ वो ज्ञ कहा गया ज्ञ श शब्द का अर्थ ओंकार की मात्रा के विभाग को इस प्रकार जानने वाला वह न कंपते तो कंप धातु है चलन अर्थ में तो चलित नहीं होता तो चलन यहाँ पर लिया जाएगा मन का चलन <coughs> तो उसका मन विचलित नहीं होता विक्षिप्त नहीं होता उसे विक्षेप नहीं होता शांत रहता क्योंकि विक्षेप का निमित्त अपने से अलग दूसरा वो देखता नहीं है स्थूल से सूक्ष्म में सूक्ष्म से कारण में चिंतन करते करते अपने मन को पहुंचा देता है तो कोई विक्षेप का अलग से कोई कारण शेष न रहने से वह न कंपतेने न विक्षेपम अनुभवती विक्षेप का अनुभव नहीं करता विक्षेप रहित होता है और अज्ञानी को यानि अनुपासक को जिसका भी वेष्टि में ही मन विचलन करता है तो द्वितीय भयम भवती के अनुसार द्वैत विद्यमान रहने के कारण विक्षेप का निमित्त रहेगा विक्षेप होगा जब विक्षिप्त करने वाली स्थिति आएगी और इसे विक्षिप्त करने वाली स्थिति उपस्थित होने पर भी विक्षेप तो वेष्टि में पहुंचेगा ना और वो वेष्टि में उसकी आहंता है ही नहीं जैसे सुसुप्ति के समय स्थूल शरीर के प्रतिकूल वस्तुएं स्थूल शरीर में आकर के बैठ भी जाए विषैला सर्प भी आकर के छाती पर बैठ जाए सोए हुए गहरी नींद में व्यक्ति के उसे भय नहीं होता क्योंकि वो सर्प को अपने प्रतिकूल रूप से देखेगा तब न वो समझेगा कि ये मुझे काटेगा मैं मरूंगा उस समय उस स्थूल शरीर में जिस छाती पर बैठा है उसमें उसकी अहंता नहीं है इसलिए विक्षेप नहीं होता ऐसा इसका संज्ञान में आ, मन निकल गया है अनात्मा मात्र से और आत्मा में स्थित हो गया है एक वस्तु में स्थित हो गया तो सुसुप्त व्यक्ति के तरह ही ये जागृत सुसुप्ति के तरह सुसुप्ति मानी जाती है ये जागृत सुसुप्ति होगी और जागृत सुसुप्ति में वो अनुकूल प्रतिकूल वस्तुएं मन को गृहित ही नहीं होगी तो प्रतिकूलत्व रूपे न गृहित वस्तु उसे विक्षेप नहीं पहुंचा पाएगी क्योंकि वो प्रतिकूलत्व रूपे न गृहित ही नहीं कर रहा है यह अर्थ निकलेगा भाष्य है भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करते हैं अच्छा कल प्रतिपदा है परसों ओम ओ भद्रंकर्णे शुणुया